का रॉड उस आदमी के कंधे में लगभग एक इंच अंदर घुस चुका था अभी भी रॉड की लगभग एक फीट लंबाई बहरी थी विक्रांत ने उसे अपने हाथों से पकड़ रखा था और उसके उस गुंडे को आगे धकेलते हुए चल रहा था अपने साथी की ऐसी हालत देखकर वहाँ मौजूद अन्य सभी गुंडे बेहद डर गए थे सभी ने अपना कदम पीछे खींच लिये थे किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी की वो आगे आकर विक्रांत से भिड़ने की कोशिश करे उस आदमी के कंधे से भयंकर खून निकल रहा था ऊपर से विक्रांत के भी माथे से खून की धार ठापक रही थी एहसास हुआ ऐसी अटैक करने के लिए आ रहा है उसने बेहद फुर्ती के साथ आगे वाले आदमी के कंधे से रोड निकाल कर पीछे वार कर दिया सेकंड उसने रोड पीछे ऐसी आ रहे आदमी के पेट में घुसा दिया और अभी भी उसने रोड को हाथ में पकड़ रखा था आ दर्द के मारे उसकी चीख निकल पड़ी उसके पेट ऐसी खून की धार निकलनी शुरू हो गयी खून से उसका कपड़ा गीला हो गया किसी तरह से हिलते हुए वो रॉड को पेट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था तभी विक्रांत ने जोर की लात उसके पेट पर मार दी जिससे वो हवा में उछलता हुआ दूर जा गिरा रॉड विक्रांत के हाथ में ही रह गया विक्रांत को इतने आक्रामक रूप में देखकर अब किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि तो कोई उसका करीब आए बचे हुए सारे गुंडे अपनी जगह ऐसी दो कदम पीछे हो गए खून से लथपथ होकर वो आदमी जमीन पर पड़े पड़े कराने लगा उधर विक्रांत के सिर से अब तक इतना खून टपक चुका था की इससे उसकी आँखें ढक चुकी थी उसे अब सामने का कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था विक्रांत ने अपने हाथों से चेहरे पर गिर रहे खून को साफ किया फिर जब उसकी नजर हल्की साफ हुई तो उसने देखा कि उसके ठीक सामने दो बंदे हाथ में रॉड लिए खड़े लेकिन विक्रांत का बेहद आक्रामक रूप देखकर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो हमला करे या नहीं अभी वो दोनों खड़े ही थे की विक्रांत तेजी से उनकी तरफ रोड लेकर भागा और बिना उन्हें संभलने का मौका दिए ही एक की जाग में रोड घुसा दिया वे तुरंत ही रोड को बाहर खींचकर दूसरे आदमी के सीने में घुसा डाले एक झटके में दोनों जमीन पर धराशायी हो गए विक्रांत का हाथ खून से भीग भी कर लाल हो चुका था आज से पहले शायद विक्रांत ने कभी भी इस तरह से किसी पर हमला नहीं किया था उसके सिर पर भूत सवार था जो सामने आ रहा था बिना कुछ सोचे समझे विक्रांत उसके भीतर रॉड घुसाए जा रहा था हालांकि चोट उसे भी बहुत जबरदस्त लगी थी माथे से बहते हुए खून ने उसके चेहरे को लाल कर दिया था अब तक तो विक्रांत के कपड़े भी खून से भीग लाल हो चुके थे उन दोनों गुंडों को मारकर बेहोश करने के बाद अब विक्रांत तेजी से गेट की तरफ भागा इस वक्त वो जल्द से जल्द साजिद को पकड़ना चाहता था और उसी के लिए उन दोनों को तीन चार गुंडों ने घेर रखा था और बुरी तरह से उन्हें पीट रहे थे इस वक्त अमित और सुदेश को बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था वो सिर्फ अपने सिर को झुकाए किसी तरह से बचने की कोशिश कर रहे थे जैसे विक्रांत की नजर उन दोनों पर पड़ी वो भी उन लोगों के पीछे निकल पड़ा वो धीरे धीरे उन लोगों की तरफ कदम बढ़ाने लगा अभी उन गुंडों को ये अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे कोई आदमी हाथ में लोहे की रॉड लिए बढ़ा चला चुपचाप पीछे पहुँचा और फुर्ती के साथ उस, उसने रोड को पहले वाले आदमी की जाग में पीछे की तरफ ऐसी घुसा दिया दर्द के मारे वो चिल्लाते हुए जमीन पर बैठ गया तब तक दूसरा आदमी उसकी तरफ देख कुछ समझ पाता तब तक विक्रांत ने वही रोड उसकी जांग में से खींच दूसरे की पीठ में घुसा दिया उसकी जांग में घुड़ दिया तुरंत ही उसकी पकड़ कमजोर होगी और वो अपनी जाग पर हाथ रखकर खुद को संभालने लगा लेकिन विक्रांत ने उसे संभालने का मौका नहीं दिया उसने सेकंड भर के अंदर ही चार पांच बार उसकी जाग में रोड को अंदर बाहर कर डाला तो क्यूँकी उसने अपने हाथों से जांग को पकड़ रखा था इस वजह से एक दो बार तो रॉड उसके हथेलियों को पार करता हुआ जांग में घुस गया था आ, आ, ये आ। दर्द के मारे वो वहीं रोने लग गया। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि वहां मौजूद अन्य गुंडों की तो रूहे लेकिन विक्रांत के सिर पर तो खून सवार था उसे इस वक्त कुछ नहीं सूझ रहा था किसी के दर्द की कोई परवाह नहीं थी उसे बस जो भी सामने आ रहा था उसे वो मौत की नींद सुला देना चाहता था विक्रांत का इतना जिति जहाँ मिल रही थी कुछ तो अपार्टमेंट से निकल कर, बाहर तो कुछ वहीं किसी में कर बैठ गए थे हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो गलती से विक्रांत के सामने आ जा रहे थे उनका क्या हश्र हो रहा था ये बताने की जरुरत नहीं है विक्रांत ने अमित और सुदेश को उठने का इशारा किया वो दोनों अभी उठकर खड़े ही हुए थे विक्रांत के सामने एक और आदमी आकर लड़ने के लिए खड़ा हो गया हालांकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो विक्रांत पर हमला कर सके वो इधर उधर नजर घुमाकर भागने का रास्ता देख रहा था लेकिन विक्रांत उसे ऐसे कैसे जाने देता उसने पल भर में ही रॉड को पकड़कर उसके पेट को घुमा लिया और फिर कोहनी से उसके सीने पर वार करके रॉड को बाहर खींच लिया और फिर विक्रांत ने दहाड़ते हुए कहा बाहर निकल आ किसको लड़ना है अब तक यहाँ सन्नाटा छा चुका था तब तक चौल की गेट से एक आदमी भागता हुआ अंदर आया ये देव के साथ दूसरी टीम में था इसका नाम धीरेन्द्र था चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और हर तरफ दो चार आदमी जमीन पर पड़े कर रहे थे यहाँ का दृश्य देखकर उसको तो प्राण सूख गए अमित और सुदेश को भी चोटे आई थी उन दोनों के कपड़े फटे हुए थे और चेहरे से खून टपक रहा था धीरेन्द्र काफी शॉक्ड था वो भागते हुए अमित के पास पहुंचा क्या हुआ ये सब कैसे तुम तुम लोगों को इतनी चोट कैसे लग ठीक तो हो धीरेन्द्र ने एक सांस में ही कई सारे सवाल कर डाले बकवास बताओ साजिद कहा विक्रांत वो, वो का, का चेहरा काफी सूजा हुआ भी नजर आ रहा था हमने देख लिया था उसे देव सर उसके पीछे गए लेकिन, लेकिन आप लोगों को इतनी चोट कैसे लगी धीरेन्द्र ने कहा अभी तक वो हैरानी भरी नजरों से चारों तरफ दर्द से हुए आदमी को देख रहा था विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया वो तुरंत ही चौल के बाहर जाने के लिए मुड़ पड़ा उसने रोड को वहीं जमीन पर फेंक दिया इस वक्त विक्रांत के पैर भी ढंग से नहीं उठ रहे थे उसे चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी लेकिन उसके जुनून के आगे सारे दर्द फीके पड़ रहे थे विक्रांत तेजी से भागता हुआ बाहर आया यहाँ उसकी नजर साइकिल पर पड़ी इस वक्त उसके पास कोई साधन नहीं था सो उसने सोचा की साइकिल से ही जाना ठीक रहेगा कम से कम वो पैदल से तो जल्दी पहुंचेगा वहा वहां पर तकरीबन छह सात साइकिल खड़ी थी और सभी को एक चैन से बांध रखा गया था विक्रांत तेजी से भागता हुआ साइकिल पर सवार हो गया उसने रात के अंधेरे में ध्यान नहीं दिया कि साइकिल चैन से बंधी हुई है विक्रांत ने जैसी साइकिल पर बैठकर पैडल मारी कुछ ही इंच चलने के बाद साइकिल के पहिए थम गए और उसके साथ बंधी हुई सारी साइकिल धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी उसके साथ ही विक्रांत का भी बैलेंस खो गया और वो भी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा आठ शिट शिट, शिट, शिट। विक्रांत चिड़कर फिर से उठ खड़ा हुआ और भागते हुए अंदर गया वहां से वो फिर से लोहे की रॉड लेकर बाहर आ गया रॉड से निशाना लगाते हुए अमित और सुदेश भी से देख रहे थे हंसी तो मजाक वाले मस्तमौला विक्रांत को ही जानते थे उन्होंने पता था की विक्रांत इतनी डेडिकेशन से काम कर सकता था अमित उसे ध्यान से देख रहा था तभी अचानक से उसे कुछ ध्यान आया उसने अपना वॉकी टॉकी उछालकर विक्रांत की तरफ फेंक दिया तर ये रहा हम लोग भी तुरंत पहुंच रहे हैं। अगर कुछ मैसेज देना हो तो दे देना विक्रांत ने वॉकी टॉकी को एक हाथ में पकड़ा और फिर तेजी से साइकिल की पैडल मारते हुए चौल के पीछे वाली रोड की तरफ जाने लगा इसके बाद सुदेश भी वहां पड़ी साइकिल में से सही सलामत साइकिल ढूंढने लगा ताकि वो सब भी विक्रांत के पीछे भाग सके अभी सुदेश साइकिल ढूंढ ही रहा था कि अचानक से अमित बोल पड़ा एक मिनट अंधेरे में हम साइकिल चलाएंगे कैसे